ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय खंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्य में भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मा ए, ब्रह्मा एश इंद्र इंद्रेश प्रजापति इत्यादि वाक्य की व्याख्या प्रारंभ की है इसमें एशह, ब्रह्मा इस इसक्यस्थ प्रथम पद एष को माना जो पूर्व में प्रकृत है शोधित तमर्थ तो प्रज्ञान उस प्रज्ञान का सजातीय भेद नहीं है यानी प्रज्ञान एक ही है उसके सजातीय या विजातीय वस्तु अंतर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है इसे दिखाने के लिए हिरण्य गर्भ से लेकर के पिपीलिका पर्यंत समस्त शरीरों में जो तमर्थ है पद का लक्षार्थ एक है इसे दिखाने के लिए ये येष ब्रह्म इत्यादि वाक्य है उसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया अपर ब्रह्म यानी हिरण्य और ब्रह्म पद का हिरण्यगर्भ अर्थ करते समय एक विशेषण भाष्य में दिया गया था कि अंतकरण उपाधि क्या अनुप्रविष्ट ये विशेषण था ना यह विशेषण बता रहा है कि समष्टि अंतकरण में अंतकरणेश अंत अंतकरण उपाधिशु में जो बहुवचन है उस बहुवचन के सामर्थ्य से लेना है समष्टि अंतकरण को और समष्टि अंतकरण में अनुप्रविष्ट जो ब्रह्म है तो अंतकरण में ब्रह्म का अनुप्रवेश कैसा है इसे समझाने के लिए भाष्य में उदाहरण था जल भेदगत सूर्य प्रतिबिंबवत तो जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब यही सूर्य का प्रवेश है ऐसे समष्टि अंतकरण में प्रतिबिंबित प्रज्ञान यही प्रज्ञान को प्रज्ञान का प्रवेश है प्रतिबिंबित हो जाना और वो समष्टि अंतकरण में अनुप्रविष्ट यानी प्रतिबिंबित प्रज्ञान कौन है तो का हिरण्य गर्भ है उसे ही सर्व क्रियाशक्ति सर्व ज्ञान शक्ति भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है दो बार प्राण प्रज्ञात्मा प्राण प्रज्ञात्मा शब्द का प्रयोग करके ये कहा गया न पहले का अर्थ कर दिया गया था ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और दूसरे प्राण शब्द एवं प्रज्ञा शब्द का प्रज्ञात्मा शब्द का अर्थ कर दिया था तत्त तत श्रुतियों में उक्त तो अलग अलग श्रुतियों में अलग अलग नाम से कहा गया जो हिरण्यगर्भ है वही ये, ये, ये शब्द से ग्राह्य प्रज्ञात्मा है प्रज्ञान है क्योंकि प्रज्ञान का ही प्रतिबिंब समष्टि अंतकरणस्थ हिरण्य गर्भ कहला रहा है अब प्रज्ञान के हिरण्य गर्भत्व का निश्चाय वाक्य है हेतु बताने वाला येश इंद्र इसमें जो दो पद हैं इस वाक्य में ये और इंद्र यहां दोनों भी येशो शब्द एवं इंद्र शब्द के अलग अलग दो अर्थ बताए जा रहे हैं येशो शब्द को प्रथम व्याख्यान में माना गया हिरण्यगर्भ का परामर्शक और प्रथम व्याख्यान में जब हिरण्यगर्भ का परामर्शक ये शब्द होगा तो इंद्र शब्द परामर्शक बनेगा परमात्मा का तो इसलिए ये इंद्र इस वाक्य का प्रथम व्याख्यान होगा कि हिरण्यगर्भ ही इंद्र शब्दित परमेश्वर है तो कहा कि हिरण्यगर्भ को परमेश्वर कैसे कहा जाएगा हिरण्यगर्भ में इंद्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त कौन है तो कहते है जैसे सिंह शब्द का प्रवृत्ति निमित्त मानवक में है सिंह शब्द के मुख्यार्थ गौर्यादि गुण ऐसे परमेश्वर के वाचक इंद्र शब्द का भी ये शब्द से परामृष्ट हिरण्य गर्भ में प्रयोग हुआ है गौण प्रयोग गुण निमित्तक प्रयोग है तो इंद्र शब्द का जो मुख्यार्थ है योग वृत्ति से प्रतीयमान अर्थ वह है परमेश्वर और परमेश्वर में एक गुण रहता है सर्व विषय ज्ञानवत्व यह इंद्र शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाला गुण हुआ और इस गुण को यदि परमेश्वर से अन्य में भी देखा जाए तो परमेश्वर के वाचक इस शब्द का गौण प्रयोग जहां परमेश्वर का गुण दिख रहा है उसमें भी हो सकता है तो हिरण्यगर्भ में भी सर्व विषयक अप्रोक्षवत्व रूप परमेश्वरगत गुण प्रतीत हो रहा है इसलिए इंद्र शब्द का गौण प्रयोग ये शब्द से परामृष्ट हिरण्यगर्भ के लिए हुआ ये गौण प्रयोग है इसे दिखाने के लिए भगवान भाष्यकार ने भाष्य में गुणात इस पंचमे तो पद का प्रयोग किया है तो प्रतिज्ञा वाक्य है इसमें ये शब्द का अर्थ है हिरण्य गर्भ और ये व, ये बता रहा है हिरण्यगर्भ ही इंद्र हैं यानी परमेश्वर हैं तो कहा हिरण्यगर्भ में परमेश्वरत्व का परमेश्वर पर्मेश, परमेश्वरगत कौन सा गुण विशेष देख करके गुण प्रयोग परमेश्वर के वाचक इंद्र शब्द का हिरण्यगर्भ में हो रहा है तो गुणात इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार ने वह गुण बताया कि ईदम आदर्शम श्रुतियुक्त गुण योगात इत्यर्थ तो इदम् आदर्शम यह इंद्र शब्द की परमेश्वर में व्युत्पत्ति बताने वाला श्रुति वाक्य है यह बताता है कि इदम् शब्द से ग्राह्य समस्त जगत और उसको आदर्शम यानी अप्रोक्षत ज्ञातवान तो जिसको इदम शब्दित जगत का अप्रोक्ष ज्ञान है उसे कहा जाता है इंद्र जब इंद्र शब्द का योग वृत्ति से परमेश्वर अर्थ लिया जाएगा उस समय यो, इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति ऐसी की जाएगी इदम आदर्शम का अर्थ निकलेगा इदम शब्दित विषय मात्र का अप्रोक्ष बोध जिसको है वह इंद्र है स इंद्र ऐसी उत्पत्ति करते हैं इंद्र शब्द की तो यह श्रुति उसे परमेश्वर में इंद्र शब्द का प्रवृति निमित्त बता रही है आपका सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञान ये परमेश्वर का गुण है और इसी गुण को निमित्त मान करके परमेश्वर में इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है और ऐसा परमेश्वरगत ये सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञान रूपी गुण जिसमें रहेगा उसे भी इंद्र शब्द से कहा जाएगा इस अभिप्राय से टिप्पणी में टिप्पणी कारणीय कहा सात नंबर टिप्पणी है कि ईश्वर वृत्ति सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञानवत्व रूप गुणस्य हिरण्य गर्भे संबंधात् गुण योगात् अर्थ है कि ईश्वर में वृत्ति यानी रहने वाला जो सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञान रूपी गुण है और उस ज्ञान ज्ञानवत्व रूप गुण से गुण का हिरण्य गर्भ में संबंध है योग शब्द का अर्थ कर दिया कर संबंध हिरण्य गर्भ में भी सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञान है परमेश्वरगत यह गुण इसलिए हिरण्यगर्भ को इंद्र कहा गया ये गुणात पद की व्याख्या करते हुए टीकाकार तथा टिप्पणीकार ने कहा अब यहां पर इस शब्द को हिरण्यगर्भ का परामर्शक मान करके और इंद्र शब्द का हिरण्यगर्भ में गुण निमित्तक गौण प्रयोग माना है इस व्याख्यान में तो इसका अभिप्राय क्या है उस अभिप्राय को टीकाकार स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि प्रवेश प्रविष्टस्य इंद्रत्व इंद्रत्विधात हिरण्यगर्भस्य अपि प्रत्यभिज्ञानात् हिण्यगर्भ से इंद्र सर्वरूपत्वात् प्रत्यभिज्ञा प्रवष्ट इति भावः कहते हैं ये शब्द से हिरण्यगर्भ का परामर्श करने में और शब्द का गौण प्रयोग हिरण्यगर्भ में करने का श्रुति का अभिप्राय यह है भाव ये है कि जो प्रवेश वाक्य है प्रवेश वाक्य है शीमान विदार्य तया द्वारा प्राप्त इस वाक्य को पहले जो आया है उसे कहा जाएगा प्रवेश वाक्य और इस प्रवेश वाक्य में क्या हुआ है तो कहते हैं जो प्रविष्ट हुआ मूर्धा का विदारण करके जो प्रविष्ट हुआ है उसमें इंद्रत्व का कथन हुआ है इंद्रत्व यानी परमेश्वरत्व कल कह रहे थे ना कि परमेश्वर ही का प्रवेश वहां पर बताया हुआ है वो यहां पर भी कह रहे हैं कि प्रवेश वाक्य प्रविष्टस्य तो सीमा विदारण पूर्वक शरीर में प्रवेश मूर्धा द्वारा जिसका बताया गया है उसे कहा गया प्रविष्ट पदार्थ और वो कौन है इंद्र है और इंद्र शब्द का अर्थ है परमेश्वर तो इंद्रत्व अभिधान्त यानि कथनात् उसमें परमेश्वरत्व का कथन है प्र, प्रवेशकर्ता में और यहाँ पर ये इंद्र यह वाक्य यदि हिरण्यगर्भ में भी परमेश्वरत्व को बताएगा इंद्रत्व को बताएगा तो फिर प्रवेश करता तो इंद्र यानी परमेश्वर ही है और परमे परमे आ, क्या नाम हिरण्यगर्भ भी इंद्र है यानी परमेश्वर है यह येष इंद्र यह ये वाक्य यदि बताएगा तो अर्थ निकलेगा कि हिरण्यगर्भ ही प्रवेश करता से अनन्य होने से हिरण्यगर्भ प्रविष्ट प्रवि है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि प्रवेश वाक्ये प्रविष्टस्य इंद्रत्व हिरण्य गगर्भ इंद्रत्व उक्तौ और हिरण्यगर्भ में भी येष इंद्र इस वाक्य के द्वारा इंद्रत्व का कथन हो जाने पर यह सती सप्तमी है उक्तौ सत्या तो कथन होने पर क्या होगा तो प्रविष्टत्व प्रत्यभिज्ञात तो जो प्रविष्ट हुआ वो इंद्र है और हिरण्यगर्भ को भी यदि कोई श्रुति वाक्य इंद्र कहेगा अने परमेश्वर बताएगा तो निश्चित है फिर जो प्रविष्ट हुआ वह इंद्र है परमेश्वर है तो ये इंद्र इंद्र इस वाक्य ने हिरण्यगर्भ गर्भ में परमेश्वरत्व का कथन किया अतः माना जाएगा कि प्रवेश कर, प्रवेश करता हिरण्य है हिरण्यगर्भ गर्भ में प्रविष्टत्व का प्रत्यभिज्ञान होगा विष्टत्व का प्रत्य होगा का मतलब जो ये द्वारा प्रापद्यत इस वाक्य ने प्रवेशा बताया है वही प्रवेशा हिरण्यगर्भ है यहां पर इन, इ, इ, इ, इश, इंद्र इस वाक्य में एश शब्द से परामृष्ट जो हिरण्यगर्भ गर्भ है वही प्रवेश करता है क्योंकि उसे इंद्र कहा गया है इस प्रकार जो हिरण्य गर्भ है हिरण्य गर्भ से प्रविष्टत्व प्रत्यविज्ञान ऐसा अनु करना तो हिरण्य गर्भ में प्रविष्टत्व का प्रत्ययिज्ञान यानी परमेश्वरत्व का प्रत्यविज्ञान होने से प्रवेश प्रवेशु रेव प्रविष्ट सर्वरूपत्वात अभेद सिद्ध्यति तो प्रविष्टु रेव अभेद सिद्ध्यू करना तो जो प्रवेशकर्ता है वह एक है प्रवेशकर्ता ने किसी एक शरीर विशेष में मात्र मूर्धा द्वारा प्रवेश नहीं किया है मूर्धा का विदारण करके प्रवेशकर्ता जो इंद्र है यानी परमेश्वर है उसने सारे शरीरों में प्रवेश किया है और वह प्रवेश करता हिरण्य है ऐसा ज्ञापन होने से प्रवेशात के ही अभेद का प्रतिपादन हो रहा है अभेद की सिद्धि हो रही है इसलिए कहते रेव। प्रविष्ट सर्वरूपत्वात् अभेदः अभेद तो प्रवेशाते प्रवेशा के ही अभेद की सिद्धि होगी क्यों तो प्रवेश जो है सर्वरूप है सारे शरीरों में एक का ही प्रवेश है एक तया द्वारा प्रापद्यत इसमें प्रापद्यत ये जो क्रिया है एक, एक वचन है ना प्रथम पुरुष एक वचन इसलिए उसका कर्ता भी एक होगा प्रवेश करता सीमा के द्वारा प्रवेश करने वाला एक है और वो एक कौन है हिरण्यगर्भ है क्योंकि यह श्रुति श्रुति हिरण्य गर्भ में ही इंद्रत्व तो यानी परमेश्वरगत गुण से युक्त तत्व तो बता रही है आगे टीका में है कि न तो पारमेश्वरीयुण योगात प्रज्ञात्मेन्द्र पर, परमेश्वर इत्यर्थो ग्राह्य तो ये कहते हैं कि पारमेश्वर्य गुण का मतलब सर्व विषयक ज्ञानवत्व अप्रोक्ष ज्ञानवत्व इस गुण को यहां पर पार पारमेश्वर्य गुण कहा जा रहा परमेश्वर से अयम यम्वर्य और ये पारम ऐश्वर्य नपुंसकलिंग होता है इसलिए परमेश्वर इति पारमेश्वर्य ऐसा हो जाएगा और वो पारम कौन है गुण वो कौन सा गुण तो सर्व विषय अप्रोक्ष ज्ञान वत्तु रूपगुण तो पारमेश्वर्य और गुण में कर्मधारे समास है और उस गुण का योग यानि संबंध होने से प्रज्ञात्मा इंद्र है यानी परमेश्वर है इत्यर्थो नतु ग्राह्य ऐसा अन्वय करना न का अन्वय ग्राह्य के साथ कि परमेश्वरीय गुण का संबंध प्रज्ञान आत्मा में होने के कारण इंद्र शब्द से जो परमेश्वरत्व तो बताया जा रहा है वह हिरण्यगर्भ में न बता करके प्रज्ञान में ही बताया जा रहा है ऐसा मान लो यानी ये इंद्र इस वाक्य में जो ये पद है इसे प्रज्ञान का ही परामर्शक मान लो जैसे ये ब्रह्म में ये यह शब्द आत्मा का परामर्शक है शोधित तोमर्थ का परामर्शक है ऐसे ये इंद्र इस वाक्य में भी ये शब्द को शोधित तोमर्थ का परामर्शक मान करके उस शोधित तोमर्थ को ही आत्मा कहा गया है उस प्रज्ञानात्मा में इंद्रत्व का यानी परमेश्वरत्व का कथन करने वाला येश इंद्र यह ये वाक्य है ऐसा अर्थ इस वाक्य का नतु ग्राह्य ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना यदि कोई ऐसा अर्थ ग्रहण करो कहेगा आग्रह करेगा तो इसके लिए टीकाकार ने कहा नतु ग्राह्य यह अर्थ इस वाक्य का ग्रहण नहीं करना है प्रथम व्याख्यान के अनुसार क्यों नहीं ग्रहण करना इसमें हेतु बताया जा रहा है दो हेतु बताते हैं टीकाकार कि पहला हेतु तो है प्रज्ञात्मन परमेश्वराभेद से प्रज्ञान ब्रह्म एक हेतु है और दूसरा हेतु है परमेश्वरत्व गुणवत्व प्रतिपादनस्य च प्रकरण विरोधात् और शब्द है दोनों हेतुओं का समुच्चयक दूसरा हेतु कौन सा हुआ ये प्रकरण विरोधात ये दूसरा हेतु है और पहला हेतु है वक्षमान और इन दोनों हेतुओं का समुच्चायक है चकार ये प्रतिपादनस्य च यहां पर और ये दोनों हेतु है पूर्व वाक्य में जो प्रतिज्ञा हुई कि येष इंद्र इस वाक्य का अर्थ प्रज्ञात्मा इन परमेश्वर है ऐसा ग्रहण मत करो ये प्रतिज्ञा हुई ना और इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु बताने वाला यह हेतु वाक्य है कहते ये अर्थ इस वाक्य का करेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा ये शब्द से प्रज्ञानात्मा को लिया जाएगा और इंद्र शब्द से परमेश्वर को लेंगे तो प्रज्ञानम ब्रह्म यहां पर भी प्रज्ञान शब्द आ, शब्दार्थ में यह वाक्य परमेश्वरत्व तो बता रहा है तो जो प्रज्ञानम इस वाक्य के द्वारा अर्थ बताया जा रहा है उस अर्थ में और ये इंद्र इस वाक्य के द्वारा बताए गए अर्थ में एक रूपता होने से ऐक्य होने से पुनरुक्ति दोष होगा एक ही कंडी काम है प्रज्ञान में, में परमेश्वरत्व को बताने वाले दो वाक्य होंगे तो पौनरुक्ति नामक दोष होता है इस दोष के कारण यह अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता एश इंद्र इस वाक्य का ये प्रथम हेतु से बताया गया कि प्रज्ञानात्मनः परमेश्वर अभेदस्य प्रज्ञानात्मा है शोधित तोमर्थ और उस शोधित तोमर्थ का परमेश्वर के साथ अभेद प्रज्ञानम ब्रह्म इति इति वाक्य वक्ष इस वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है तो आगे वाले वाक्य से जिस अर्थ को बताना है उसी अर्थ को यदि ये येष इंद्र यह ये पूर्ववर्ती वाक्य बताएगा तो पुनरुक्ति होगी दूसरा हेतु है परमेश्वरत्व गुणवत्व प्रतिपादनस्य च प्रकरण विरोधात और प्रज्ञान में परमेश्वरत्व ऐसा ही छपा है क्या उसमें भी ऐसा श्रींगिरी वाले में आनंद नहीं है कि है परमेश्वरत्व में तो वाल जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर गुणवत्व है अच्छा परमेश्वरत्व गुणवत्व यानी परमेश्वरत्व रूप जो गुण और तदवत्व का अर्थ निकलेगा परमेश्वरत्व गुण ही यानी परमेश्वरत्व ही यहां तीन का एक अर्थ निकलेगा पर चाहे परमेश्वरत्व कहो या परमेश्वरत्व गुण कहो यानी परमेश्वरत्व रूप जो गुण है यह अर्थ निकलेगा और वह गुण जिसमें रहता है उसे कहा जाएगा परमेश्वरत्व गुणवान उसमें रहने वाला धर्म होगा परमेश्वर परमेश्वरत्व गुणवत्व इन्हें परमेश्वरत्व गुण तो परमेश्वरत्व रूप जो गुण है उसका प्रतिपादन प्रज्ञान में यदि येष इंद्र यह वाक्य करेगा तो क्या होगा प्रकरण का विरोध होगा क्योंकि जो प्रज्ञान है प्रज्ञा या ने शोधी तो तोमर्थ अर्थ है लक्ष्यार्थ है वह लक्ष्यार्थ निर्धर्मक है निर्विशेष है ना और उस निर्विशेष प्रज्ञान में परमेश्वरत्व गुण का कथन ये प्रकरण विरुद्ध होगा इसलिए कहा प्रकरण विरोधात और प्रकरण विरोधात पर नौ नंबर टिप्पणी है निर्गुण सेव इति भाव तो जो निर्गुण है वह प्राकरणिक है प्राकरणिक कहा जाता है प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य तो यहां प्रकृत है निर्गुण पदार्थ लक्षार्थ और वह लक्षार्थ निर्धर्मक होने से परमेश्वरत्व रूप गुण का कथन येश शब्द से आप इसको लेंगे प्रज्ञान पदार्थ को निर्विशेष प्रज्ञान पदार्थ को और उसमें इंद्र शब्द से परमेश्वरत्व रूप गुण बताएंगे तो निर्गुण में गुणत्व का कथन ये प्रकरण विरुद्ध होगा ये दूसरा हेतु हुआ इसलिए ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है कि पारमेश्वर्य गुण योगात् प्रज्ञात्म इंद्र परमेश्वर इत्यर्थो न ग्राह्य इस प्रतिज्ञा के निश्चय के दो हेतु आगे वाला वाक्य है टीका में आत्मत्व आत्मत माया विशिष्ट इति उच्यतेच्यम तो कहते हैं जैसे ब्रह्मा ये जो जयसे पूर्ववाक्य है इंद्र से पूर्व वाक्य है येष ब्रह्मा इस वाक्य ने ये शब्द से ग्राह्य जो प्रज्ञान है शोधित्व अर्थ है उसमें हिरण्य गर्भ रूपता बताई हिरण्य गर्भाव यानी हिरण्य गर्भ रूपता यानी हिरण्य गर्भ से अभेद बताया और हिरण्य गर्भाध्यात्मत्व में आदि शब्द से ग्रहण करना प्रजापति यह वाक्य भी हिरण प्र, शोधितमर्थ तो प्रजापति रूपता बता रहा है तो जैसे इस कंडिका में एष इंद्र इस वाक्य से पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती उत्तरवर्तीवाक्य में प्रज्ञान पदार्थ में हिरण्यगर्भ रूपता और प्रजापति आदि रूपता को बताया जा रहा है ये दृष्टांत होगा ऐसे दार्टान्त में येश इंद्र इस वाक्य को भी माना जाए कि शोधित तमर्थ में माया विशिष्ट जो परमेश्वर है तदरूपता का कथन करने वाला ये वाक्य है प्रज्ञान में परमेश्वरत्व को बताने वाला ये वाक्य है जैसे एश ब्रह्म प्रज्ञात्मा में हिरण्य गर्भत्व तो बताता है एस प्रजापति यह वाक्य हिरण्य में में रूपता बताता है ऐसे एश इंद्र यह माया विशिष्ट परमेश्वर रूपता को बताएगा ऐसा माना जाय। ऐसा आग्रह यदि कोई करे तो टीका कहते हैं कि इति नचवाच्यम शुरू में जो नच है उसका अन्वय और वाच्यम इन दोनों के बीच में होगा तो गर्भादी आत्मत्वत माया विशिष्ट परमेश्वरात्म अने ये इंद्र इति अनेन वाक्य न उचित कश्य तो प्रज्ञात्मन ऊपर से जोड़ देना तो हिरण्यगर्भ में परमेश्वर रूपता को बताने वाला एष इंद्र यह वाक्य है ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए नाच्यम क्यों तो इसमें भी हेतु बताया जा रहा है तथा सती तथा सती का अर्थ है येष इंद्र इस वाक्यस्थ येष शब्द को प्रज्ञात्मा का परामर्शक मान करके और इन उसमें इंद्र शब्द परमेश्वरत्व को बताता है ऐसा कहने पर यह तथा सती का अर्थ निकलेगा भाष्यक्त गुणात हेतु अनवयात हेतु अनवयात ये एक हेतु है और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है ईश ब्रह्मा ईश प्रजापति इति इव गुण पर गुणयोगा उपपत्ति ये दूसरा हेतु ऐसे दो हेतु किसमें कि ईश इंद्र इस वाक्य को आप प्रज्ञात्मा में परमेश्वरत्व को बताने वाला नहीं कह सकते इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में ये दो हेतु बताए गए तो तथा सती का है जैसा पूर्व पक्षी अर्थ करना चाह रहे हैं ऐसा अर्थ यदि करेंगे तो क्या होगा तो कहते भाष्योक्त इति हेतु अन्वयात् तो गुणात ये अंत तो हेतु है इसका अन्वय नहीं हो पाएगा किसमें का मतलब है परमेश्वरत्व रूप गुण वो है परमेश्वरत्व रूप गुण कौन सा अपरोक्ष ज्ञानवत्व सर्व विशेष अपरोक्ष ज्ञानवत्व रूपी जो गुण है उस गुण को यहां पर में गुण शब्द से लेना और उसका अन्वय प्रज्ञान पदार्थ में नहीं हो पाएगा गुणात इति हेतु अनुयात इसका अर्थ निकलेगा ये दस नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार्य लिखते हैं कि अन-अनवयात अनुयात यानी विवक्षित तो गुणस्य अन-अनवयात पारमैश्वरीय गुण है सर्व अपरोक्ष ज्ञान और उस सर्व अपरोक्ष अप्रोक्ष ज्ञान वत्वरूप गुण का अन्वय प्रज्ञान पदार्थ में नहीं होगा विवक्षित तुम पदार्थ में नहीं होगा शोधित तुम पदार्थ विवक्षित तुम पदार्थ है तुम पद लक्षार्थ। अन्व का अर्थ कर दिया असंभवात इत्यर्थ और क्यों नहीं हो पा रहा है शोधित तोम अर्थ में परमेश्वरी गुण का अन्वय तो कहते है लक्ष्य का मतलब है निर्विशेषत्वात् जो शोधित तो त्वर्थ है वो तो तुम पर का लक्षार्थ है ना और वह लक्षार्थ होता है निर्धर्मक यानी निर्विशेष चैतन्य निर्विशेष चैतन्य में सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञान रूप गुण नहीं रहेगा ये तो वृत्ति है ना सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञान माया की वृत्ति है वह वृत्ति परिणामी माया में रहेगी और परिणामी माया उपाधि है जिसकी उसमें वह वृत्तिरूप गुण आरोपित होगा परमेश्वर में <coughs> लेकिन शोधी तो तोमर्थ तो निर्धर्मक होने से उसमें इसका अन्वय नहीं हो पाएगा ये यहां पर कहा आगे हैं दूसरा हेतु पहला हेतु तो हुआ गुणातीति हेतु हेतुअन दूसरा हेतु येष ब्रह्म प्रजापति इति इव पूर्वोत्तरपरिया गुणयोगा उपपत्ति यदि येष इंद्र इस वाक्य में शब्द को हिरण्यगर्भ का परामर्शक न मान करके प्रज्ञान का परामर्शक मानेंगे और इंद्र शब्द का यौगिक अर्थ परमेश्वर लेंगे तो शोधी तो तुम इंद्र हैं यानी परमेश्वर हैं ये अर्थ निकलेगा ना तो ये अर्थ करने के लिए तो गुण का संबंध नहीं भी मान लेते हैं तो जैसे एश ब्रह्म और ये प्रजापति यहां पर एश शब्द से प्रज्ञान का परामर्श करके उसमें हिरण्यगर्भ रूपता एवं प्रजापति रूपता बताई जा रही है उसके लिए कोई गौण प्रयोग थोड़ी माना गया है एस शब्द से परामृष्ट तुम पर, शोधित तुम अर्थ में यह ब्रह्म शब्द का प्रजापति शब्द का और देव शब्द का गौण प्रयोग नहीं है ऐसे इंद्र शब्द का प्रयोग गौण मानने की भी जरूरत नहीं होगी तो बिना गुण के भी जैसे शोधित तमर्थ में हिरण्य गर्भ रूपता एवं प्रजापति रूपता पूर्व वाक्य और उत्तर वाक्य बता रहा है किसकी अपेक्षा पूर्व और उत्तर तो एश इंद्र इस वाक्य की अपेक्षा पूर्व वाक्य वो हो गया एश ब्रह्म और उत्तर वाक्य हुआ एश प्रजापति इनमें जैसे गुण संबंध के बिना भी हिरण्यगर्भ रूपता और प्रजापति रूपता का कथन है ऐसे गुण योग के बिना भी परमेश्वरत्व उपपन्न हो जाता है तो फिर भाष्य में गुणात यह शब्द प्रयोग अनुपपन्न होता अनुचित होता यानी अनुचित हो जाए हो जाएगा ना तब भी भाष्कर भगवान ने प्रयोग किया है और ये ज्ञापन किया जा रहा है कि यहां जब इंद्र शब्द को परमेश्वरत्व का बोधक मानेंगे तो गौण प्रयोगी माना जाएगा तुम अर्थ में मुख्य परमेश्वरत्व नहीं क्योंकि वो निर, निर्विशेष है परमेश्वरत्व का मतलब ज्या, अपरोक्ष अपन तो ब्रह्मा ब्रह्म प्रजापति इति इव गुण उपपत्तेश्च का मतलब सिद्धि हो जाने से उपपत्ते पर ग्यारह नंबर टिप्पणी है उपपत्ते यानी प्रज्ञान परमेश्वरता उपपत्ते तो गुण संबंध के बिना भी परमेश्वर में, में परमेश्वरता की सिद्धि हो जाने से ये अर्थ नहीं किया जा सकता जो पहले बताया गया कि हिरण्य आत्मत्व आत्मत्वत माया विशिष्ट आत्मत्व को प्रज्ञान पदार्थ में बताने के लिए येश इंद्र ये वाक्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता ये यहां पर कहा गया ये प्रथम व्याख्यान की टीका यहां तक है, आत्मा ना त्रुणा। ना त्रुणा। है? त्रुणा त्रुणा। शब्द से प्रज्ञानात्मा को लेकर के इंद्र शब्द से परमेश्वरत्व को लेंगे परमेश्वर को लेंगे ये इंद्र शब्द से तो अर्थ निकलेगा कि प्रज्ञात्मा परमेश्वर है, तो है।, है? हा ये, ये ये अर्थ निकलेगा तो उस समय ये जो भाष्य में प्रयुक्त शब्द है वह अनुपपन्न होगा और एक बिना गुण संबंध के भी जैसे पूर्वोत्तर वाक्य में हो रहा है ऐसे यहां पर भी होगा इसलिए क्या करना पड़ेगा फिर कि यहां पर इंद्र शब्द से परमेश्वर को ही लेकर के योगी वृत्ति से इंद्र शब्द के दो अर्थ निकल सकते हैं या तो रूढ़ अर्थ या तो एक परमेश्वर अर्थ और परमेश्वर अर्थ लेंगे उस समय शब्द से हिरण्यगर्भ को लेंगे और ये निकलेगा कि हिरण्यगर्भ परमेश्वर होने से हिरण्यगर्भ परमेश्वर है और हिरण्यगर्भ में परमेश्वरता क्यों बताई जा रही है उसमें प्रवेश अनुप्रविष्टत्व का प्रत्यभिज्ञान हो जाए इसके लिए ये जो पहले आया था हिरण्यगर्भ को परमेश्वर कहने से परमेश्वर का ही मूर्धा द्वारा प्रवेश है तो हिरण्यगर्भ में अनुप्रविष्टत्व का प्रत्यभिज्ञान होगा और उससे फिर जो प्रविष्ट है सर्व शरीर में वह एक है ऐसा अभेद सिद्ध होगा सजातीय भेद का व्यावर्तन होगा यही अर्थ और आप कह रहे हैं इंद्र शब्द से लक्षार्थ लिया जाए प्रज्ञान शब्द यश शब्द का अर्थ प्रज्ञान यानी शोधित तोमर्थ और इंद्र शब्द से माया विशिष्ट चैतन्य लेकर के लक्षार्थ लिया जाए शोधित तदर्थ तो शोधित तदर्थ के साथ यश शब्द से परामृष्ट प्रज्ञान पदार्थ का आभेद बताने वाला यह वाक्य होगा तो फिर पुनरुक्ति दोष आएगा प्रज्ञानम ब्रह्म के साथ इसलिए इंद्र शब्द का तो वाचार्थ लेना पड़ेगा परमेश्वर ही और उस परमेश्वर उपादन करने के लिए हिरण्यगर्भ ये ये शब्द से ग्राह्य हिरण्यगर्भ गर्भ उसमें परमेश्वरत्व का उपादन हो सकता है परमेश्वरगत गुण को लेकर के हिरण्यगर्भ भी एक विशिष्ट है ना समि ज्ञान शक्ति युक्त है इसलिए उसमें भी सर्व अप्रोक्ष ज्ञान हो सकता है ज्ञान शक्तिमत्ता होने से परमेश्वरता आएगी ये परमेश्वरता का कथन हिरण्य में भी करने का उद्देश्य क्या होगा कि उसमें अनुप्रविष्ट तत्व का प्रत्यभिज्ञान ये सब आएगा प्रथम व्याख्यान हुआ अब टीकाकार भी कह रहे हैं कि जो प्रथम व्याख्यान है येश इंद्र इस ये शब्द का इस वाक्य का ये थोड़ा क्लिष्ट व्याख्यान है भाष्य में यदि गुणात् पद का प्रयोग न होता तो सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन गुणात् पद का भाष्यकार भगवान ने प्रयोग किया और उस उस पर उसको दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता भाष्कर भगवान ने जानबूझकर के गुणात् शब्द प्रयोग किया इसलिए ऐसा प्रथम व्याख्यान करना ही पड़ा तो उस गुणात् पद को सार्थक करने के लिए प्रथम व्याख्यान है लेकिन एक क्लिष्ट व्याख्यान है ये भाष्कर भगवान भी समझ रहे हैं तो इंद्र शब्द का फिर योगिक अर्थ परमेश्वर न लेकर के जो रूढ़ अर्थ है देवराज वो कर रहे हैं देवराजो वे द्वितीय व्याख्यान होगा उस समय फिर ये शब्द परामर्शक हिरण्यगर्भ का न होकर के किसका होगा प्रज्ञानात्मा का ही तुझे तो ये ब्रह्म में ये शब्द परामर्शक है शोधित तोमर्थ का ऐसे येश इंद्र इस वाक्य के वाक्य में इंद्र शब्द का अर्थ जब देवराज करेंगे तो येश शब्द प्रकृत अर्थ का ही परामर्शक होगा प्रज्ञान का ही शोधित तोमर, शोधितोमर्थ का ही ये आगे कहते हैं देवराजोवाक्य अवतरण में टीकाकार ई अख्यान से क्लिष्टत्व मनसी निधा तो अस्य वाक्यस्य अर्थ आह ऐसा अनु करिए अस्य वाक्य शब्द से लेना एश इंद्र ये वाक्य और इस वाक्य का अर्थान्तर यानी जो अभी अर्थ बताया इससे भिन्न अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं देवराजो व इससे कह दूसरा अर्थ बताने की क्या जरूरत पड़ी भाष्यकार भगवान को तो इसमें हेतु बताया कि क्लिष्टत्व मनसी निधाय अस्य व्याख्यानस्य कान्वय का यहां पर भी करिए तो ये जो व्याख्यान है ये क्लिष्ट है अस्य शब्द का दो बार प्रयोग करना अस्य व्याख्यान से के साथ भी अस्य शब्द का प्रयोग होगा और अस्य अर्थांतरम आह तो अस्य इस शब्द का व्याख्यान के साथ जब अन्वय करेंगे तो अर्थ निकलेगा अभी जो व्याख्यान हुआ यह क्लिष्ट होने से क्लिष्ट है ऐसा निश्चय करके मनसी निधाय अर्थ निकलेगा और अश्य अर्थान्तरम आह इसमें अश्य शब्द अन्वित होगा तो उसका अर्थ निकलेगा येश इंद्र इस वाक्य का अर्थान्तर बताया जा रहा है दूसरा अर्थ कर रहे हैं पहला अर्थ क्लिष्ट हुआ तो बारह नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने क्लिष्टत्व का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि अक्षर स्वार्रतीयमान इत्यथ जो अर्थ इस वाक्य का हुआ हिरण्यगर्भ परमेश्वर है यह इस वाक्य में प्रयुक्त जो अक्षर याने शब्द हैं उनसे अप्रतीयमान अर्थ है क्लिष्टत्व है और शब्दस्य प्रकृत हिरण्यगर्भ परामर्शित्व शर्ष तो क्लिष्टत्व तो क्या है अक्षर अक्षरस्वास्य तो क्या है तो सहसा सरोनामों का स्वभाव होता है कि वे प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं और यहां प्रकृत अर्थ है शोधित तम तो अर्थ यानी प्रज्ञान और एक शब्दस्य यानी एश इंद्र इस वाक्य में प्रयुक्त जो एतत् शब्द है पहले व्याख्यान के अनुसार इस एतत् शब्द को प्रकृत जो प्रज्ञान है उसका परामर्शक न मान करके प्रकृत परामर्शित्व अपहाय का अर्थ प्रकृत परामर्शित्व को छोड़ दिया जा रहा है एक तत्त शब्द के और अप्रकृत जो हिरण्य गर्भ है उस अप्रकृत हिरण्य गर्भ परामर्शित्व को स्वीकार किया जा रहा है तो प्रकृत हान अप्रकृत उपादान ये दोष है ना तो ये अप्रकृत प्रकृत हान अप्रकृत उपादान रूपता ये है क्लिष्टता किसमें प्रथम व्याख्यान में अब दूसरा व्याख्यान है देवराजो वा। देवराज का मतलब इंद्र जो पुराणों में प्रसिद्ध है और वह देवराज कौन है ये इंद्र में तो ये यानि ये शब्द यहाँ पर परामर्शक परामर्श होगा प्रकृत अर्थ का ही ये प्रज्ञान ही इंद्र है प्रज्ञान ही हिरण्यगर्भ गर्भ है और प्रज्ञान ही प्रजापति है का मतलब प्रज्ञान की सर्वरूपता बताई जा रही है तो प्रज्ञान सर्वात्मा होने से एक होगा हिरण्य गर्भ में भी प्रज्ञान हिरण्य गर्भ का अहमास्पद यही है इंद्र का भी अहमास्पद यही है वास्तविक अहमास्पद यानी आत्मा तो सर्व शरीरों में आत्मा एक है ये सिद्ध हो जाएगा ना ये मुख्य उद्देश्य है सजातीय भेद का व्यावर्तन अब तीसरा वाक्य जो है एश प्रजापति ही इसकी व्याख्या करते हैं भाष्कर भगवान कि येष प्रजापति ही ये प्रतिग्रहण किया और प्रजापति पदार्थ और हिरण्यगर्भ पदार्थ ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए एश ब्रह्म और ये प्रजापति इन दो वाक्यों में पौनरुक्त्य नहीं होगा अपौनरुक्त ही रहेगा पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा इसे दिखाने के लिए भाषकर भगवान हिरण्यगर्भ और प्रजापति इन दोनों का औपाधिक भेद बता रहे हैं यह प्रथमजह है शरीर यहां पर शरीरी शब्द का प्रयोग करके यह प्रथमजह है इसका अवतरण है टीका में कि प्रजापतेर हिरण्यगर्भात गर्भात भेदम आह यह प्रथम इति तो प्रजापतेर ये श्रेष्ठी है हिरण्यगर्भात पंचमी है तो प्रजापतेर्भेद आह ऐसा न करिए हिरण्यगर्भ से प्रजापति का भेद बताने के लिए भाषकर भगवान ने लिखा कि यह प्रथमज है शरीर जो प्रथमज है यानी स्थूल कार्य प्रत, में प्रथम कार्य है प्रथम शरीरी है शरीर शब्द से स्थूल शरीर को लेना और वो है आपका प्रजापति यानी विराड़ यहां प्रजापति शब्द का अर्थ विराड़ है और हिरण्य गर्भत्व तो है समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी और यहां शरीर में शरीर शब्द से लेना समष्टि स्थूल शरीर समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी वो प्रजापति हो जाएगा ये अवांतर भेद हो जाएगा दोनों का टीका में एक वाक्य है कि स लिंग शरीर अभिमानी अयंतु स्थूल शरीर अभिमानी इति भेद इत्यथ स लिंग शरीर अभिमानी स यानी हिरण्य गर्भ वो तो लिंग शरीर अभिमानी है का मतलब समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है और अयंतु यानी प्रजापति अयम शब्द प्रजापति का परामर्शक है समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी है ये अवांतर इनका भेद है इसे दिखाने के लिए ही यह प्रथम अज शरीरी यह प्रजापति शब्द का व्याख्यान किया नहीं तो कहीं कहीं प्रजापति शब्द का प्रयोग हिरण्यगर्भ के लिए भी आता है न और प्रजापति शब्द का अर्थ भी हिरण्यगर्भ करेंगे ब्रह्म शब्द का अर्थ भी हिरण्यगर्भ करेंगे प्रथम वाक्य स्थ तो पुनरुक्ति हो जाएगी इसलिए यहाँ पर तो दोनों अलग अलग है अर्थ को बताने वाले अब ये तह इत्यादि की अवतरण टीका है इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल